जुआन बोबो और प्यूटो प्यूटोरिकोन लोक कथा एक बार की बात है प्यूटोरिको के ऊंचे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में गरीब बूढ़ी विधवा रहती थी विधवा का जुआन नाम का एक पुत्र था लेकिन वो इतना बेवकूफ था और वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करता था कि हर कोई उसे जुआन बोबो यानी जॉन बेवकूफ कहता था जुआन बोबो छोटा था तो माँ उसे कहती थी जुआन काश तुम कुछ गहराई से सोचते लेकिन माँ को जल्दी पता चला कि जुआन जितना अधिक सोचता था वो उतनी ही अधिक परेशानी में पड़ता था ने जुआन से कहा जुआन यही अच्छा होगा कि तुम कम सोचो, और इससे जुआन जुआन बहुत प्रसन्न एक दिन जानवरों की देखभाल जा देख करो ज्यादा सोचना, नहीं।, सोचना मत नहीं तो मेरे जाते ही तुम मुसीबत में पड़ जाओगे चिंता मत करो मां जुआन बोबो ने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा और फिर जुआन घर के अंदर गया और बिना सोचे समझे बैठ गया लेकिन जल्द ही उसे बाहर में के की दी। क्यों चीख रहा है? ने सोचा और फिर देखने के लिए बाहर है क्या मामला है उसने से पूछा। जैसे ही, मा तुम्हें, तुम्हें परेशानी हो लग, होने लगती है तुम क्या चाहते होीखता रहा यह कैसा उत्तर है जुआन बोगो ने पूछा अगर तुम सिर्फ ओइक ओइक करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो सूअर ने फिर से कहा अगर तुम बात नहीं करोगे जुआन बोबू ने कहा तो फिर मुझे खुद ही अनुमान लगाना होगा कि तुम क्या चाहते हो और फिर जुआन बोबू सोचने लगा शुअर भूखा तो हो नहीं सकता उसने सोचा माँ ने जाने से पहले ही उसे खाना खिलाया था शुअर को नींद भी नहीं आ रही होगी उसने सोचा क्योंकि वो अभी अभी शोकर उठा था जुआन बोबू ने शुअर की ओर देखा जुआन बोबू ने कहा मुझे पता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो माँ के बिना तुम अकेला महसूस कर रहे हो तुम चर्च जाना चाहते हो और माँ के साथ रहना चाहते हो क्यों है ना देखो तुम चर्च नहीं जा सकते जुआन बोबो ने सुअर से कहा, चर्च जाने के उन दराजों को खोला जहां माँ अपना सामान रखती थी नीचे की दराज में उसे दो कपड़े मिले सावधानी से उसने सबसे अच्छा कपड़ा चुना और सुबह पहना दिया बीच की दराज में उसे एक रंगीन रिबन मिला उसने रिबन को सुअर के सिर के चारों ओर बांध दिया ऊपर की दराज में उसे मोतियों की एक माला मिली जो माँ ने अपनी शादी में पहनी थी उसने वो माला सुअर के गले में लटका दी वही उसे सोने की बालियां, वही उसे सोने की बालियां मिली जो माँ अक्सर दांतों में पहनती थी उसने वो बालिया सूअर के कामों में लटका दी अंत में उसे अपनी माँ की चप्पले मिली और उन्हें उसने सुअर के पिछले पैरों में पहना दी अब सुअर तैयार था जुआन भोबो ने उसे बाहर ले जाकर सड़क पर रखा तो मे चर्च का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा क्योंकि मुझे घर पर ही रहना है उसने सुअर से कहा चलो अब दौड़ो और माँ के साथ वापस आना और फिर जुआन बोबू ने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया जैसे ही सुअर को पता चला कि वह अकेला था उसने चप्पलों को लात मारी और फिर भागने लगा वह सीधे एक कीचड़ भरे तालाब की ओर भागा और उसके अंदर कूद गया वो कीचड़ में इधर उधर लुढ़कता रहा लौटता रहा और अपने कपड़ों के बाहर निकलने की कोशिश करता रहा थोड़ी देर बाद जुआन बोबू की माँ घर आई उनकी चप्पल सड़क पर क्या कर रही थी वो उन्हें अंदर ले और उन्होंने चप्पल मतलब? के साथ सड़क पर क्या कर रहा था जुआन बोबू ने कहाला था इसलिए मैंने उसे कपड़े पहनाया और उसे आपके साथ पास चर्क भेज दिया क्या आपने उसे वहां नहीं देखा तुमने क्या किया जुआन की माँ चिलई तुम एकदम बेवकूफ हो एकदम पागल मैं तुम्हें जबरदस्त सबक सिखाऊंगी मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी कि जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे और फिर माँ सुवर की तलाश में घर से बाहर निकली जब तक वो तालाब के पास पहुंची गुस्से में आए सुवर ने कपड़े फाड़ दिए थे और वो रिबन के आखिरी टुकड़े को चबा रहा था जुआन बोबू की माँ ने सुअर को रस्सी से बांध दिया और उसे वापस आंगन में ले आई फिर वो घर में अंदर गई और उन्होंने जुआन बोबू की जमकर पिटाई लगाई वो सबक जुआन बोबू जिंदगी भर नहीं भूला जवान बोबू उस पिटाई को कभी नहीं भूला लेकिन सबक क्या था वो उसे याद नहीं रहा समाप्त